नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात इस प्रोग्राम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मेहमान गेस्ट जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम के ख़ास डॉक्टर संदीप शैलके जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे डॉक्टर संदीप शैलके जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत बढ़िया थैंक यू रमेश जी बहुत हमेशा की जरा मुस्कुराते रहते हैं बहुत खुश है बिल्कुल <laughs> बिल्कुल तो आइए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर संदीप शेखी जी आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं कंसल्टेंट हैं औरंगाबाद और में काफ़ी लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और विशेष आप एग्जामिनर भी हैं और मेडिकल कॉलेज में आप एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाता है जगह जगह पे तो आप जाते हैं तो आइए आज हम लोग खास जो हमारा फिटनेस का राज है या हम लोग अच्छे रहें फिट रहें इसके लिए आप कुछ टिप्स ज़रूर बताइए हमारे सभी श्रोता मित्रों को रेडियो माधुमन को जो इस वक्त सुन रहे हैं बिल्कुल सबसे जैसा जीवन में मैं हमेशा सबसे कहता हूँ जैसा आपका मन है वैसा आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है मन की शांति के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे ही जैसे आपकी सेहत अच्छी रखना है तो आपको एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करने से आपका स्वास्थ्य शरीर हमेशा स्वस्थ शरीर पा सकते हैं नियमित और व्यायाम करते हैं तो आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है शरीर की गति आप बढ़ा सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आजकल बड़ी बड़ी जिसे हम गए थे क्रॉनिक बीमारियां हो रही है जैसे कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हार्ट की, की बीमारियां और काफ़ी मानसिक बीमारियां जो हो रही है अगर आपकी सेहत अच्छी है तो सौ हम इस पर विजय पा सकते हैं दूसरी बात शरीर अगर व्यायाम करते हैं तो क्या करेगा शरीर आपके लिए शरीर स्वस्थ रहेगा सबल रहेगा निरोगी रहेगा और इसके साथ ही हमेशा आपका शरीर चुस्त रहेगा अगर हुँ, चुस्त मन और चुस्त शरीर है तो मुझे लगता है कि जीवन जीने की मजा ही कुछ और है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अगर आप चुस्त हैं सुस्त नहीं है तो आपका जीवन जीने का अंदाज अलग हो जाता है भाई ये जैसे कि अलग अलग जो हमारा रूटीन जो है डेली रूटीन कैसे होना चाहिए उसके बारे में भी कुछ बातें बताइए जरूर बहुत ही आ, अच्छा लगा मुझे ये सवाल एक बॉडी का सिस्टम होता है बॉडी क्लॉक जैसा कहते हैं जैसे आप बॉडी को आदत लगाएंगे वैसे आपकी बॉडी ये करते काफ़ी लोगों को लेकिन क्या है कि दिनचर्या जो होती है या डेली जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है क्योंकि आप आपकी बॉडी को एक सालों साल जैसे मन को आप संस्कार देते हैं फैमिली को आप संस्कार देते हैं वैसे ही बॉडी को भी एक संस्कार होना चाहिए एक आदत होना चाहिए मैं तो हमेशा कहता हूँ 21 दिन की अगर आपकी कोई हैबिट है तो अगर आप एक चीज़ निरंतर 21 डेज करते हैं तो वो आपका हैबिट में रूपांतर हो सकता है तो इसको आप पॉजिटिव लो या निगेटिव लो इक्कीस दिन अगर आप सुबह नौ बजे उठते हैं तो आप मुझे नहीं लगता बाईसवें दिन सुबह छः बजे उठेंगे या पाँच बजे उठते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपकी बॉडी को सही ढंग से बॉडी क्लॉक को एक आदत लगाइए तो सबसे पहले हम पेशेंट्स को या सभी लोगों से कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठना चाहिए आप तो जानते ही हैं कि जैसा स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है अमृत वेला में सुबह जल्दी से जल्दी उठना चाहिए अब काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि अमृत वेला में क्यों उठना चाहिए तो हमारे ज्ञान के हिसाब से अगर छोटा मोटा ज्ञान लेते हैं तो सबसे यूनिवर्स जो है ना सबसे शांत इस समय होता है सब आपके जो दिन के सबसे पॉजिटिव चार इस समय चालू होते हैं और आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए अब दूसरा सवाल आता है फिर जल्दी उठ के क्या करें बिल्कुल बिल्कुल। एक सामान्य नागरिक को पूछेगा भाई चार बजे उठ के मैं क्या करूँ तो पाँच बजे उठ के क्या करूँ तो सबसे पहले परमात्मा को याद करो और एक याद करके पॉजिटिव बातें करके आप एक परमात्मा से जुड़िए एक कनेक्शन बनाइए और दिन की दिनचर्या वहाँ से स्टार्ट कीजिए मेरा आज दिन कैसा स्टार्ट होना चाहिए मैं आज दिन में क्या करने वाला हूँ और एक सकास दीजिए माइंड को और एक पॉजिटिव थाट से स्टार्ट कीजिए उसके बाद फिर आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं फिर हम हमेशा बताते हैं कि सुबह एक साढ़े बजे आप मॉर्निंग वॉक करना चाहिए अब दूसरा सवाल ये आता है कि मॉर्निंग वॉक कितनी करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए तो मैं हमेशा मैं हमारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि कम से कम आपने एक हेल्दी हार्ट और हेल्दी बॉडी रखना चाहिए तो 45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करना ही चाहिए तो अगर 45 मिनट आप अच्छी वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी 10-15 मिनट वार्मअप हो जाएगी और आपकी सेहत हमेशा अच्छी ही रहना चाहिए चलिए डॉक्टर शिल्के बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी ये बातें समझ में आ रहा है कि हमें कैसे हेल्दी वेल्दी रहने के लिए कौन से तरीके अपनाना है एक आपने कहा बहुत जल्दी सवेरे उठना चाहिए और सवेरे उठ के करेंगे क्या ये भी बात सही था आपका लेकिन आपने कहा कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें थोड़ा ईश्वर को याद करें और उसके बाद अपना दिनचर्य को करने के बाद फिर आप फिटनेस के लिए वॉक करें या फिर कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करें बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन मॉर्निंग टाइम अगर आपने अच्छे से स्पेंड किया तो फिर आप दिन भर जो है अच्छी तरह से हेल्दी फैल्दी और हैप्पी भी रह सकते, है। हो सकते हैं हो सकता है कि बीच में एक दो घंटे का आपको स्नैक माना नींद आ जाए तो रेस्ट भी कर ले और आपको पूरा जो दिन है फ्रेश फील करेंगे आप तो ये एक अच्छा तरीका है कि हेल्दी रहने का बहुत जल्दी भोर में चार से पाँच बजे के बीच में उठे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा तो आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आपको कौन सा एक गीत बहुत अच्छा लगता है सुनने में या जो गीत आप सुनते हैं वो किस टाइप के गीत आप ज़्यादातर सुनते हैं वैसे तो इतना गाने के बारे में शौकीन नहीं हूँ लेकिन जो भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं वो काफ़ी मैं सुनता हूँ हाँ एक हमारे में ऊर्जा पैदा करता है और एक अच्छा संदेश मिलता है बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी कल मैं एक गाना सुन रहा था हमेशा सुनता हूँ ये मत कहो खुदा से ये गाना काफी दिनों से मैं हमेशा सुनता हूँ और पसंद भी करता हूँ तो चलिए इसी गाने को एंजॉय करते हैं हम सभी लोग हमारे श्रोता मित्रों को भी आनंद देते हैं इस गई का उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रीड मॉट वन नाइनटी सुनते रहो मुस्करा रहो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 मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कैसे मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा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 मुश्किलें बड़ी ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है <laughs> मुश्किलों से ये कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है कितना बड़ा मोटिवेशन है इस गाने में निश्चित तौर पे आप जब भी देखते हैं मुश्किल आती हैं आने दो उसको छोटा समझो क्योंकि उससे बड़ा खुदा आपके पास है तो जब बड़ा खुदा आपके पास है तो मुश्किल हमेशा आपकी छोटी हो जाएगी निश्चित तौर पे आपको ये गीत हमें सभी को ईश्वर के साथ कनेक्शन की बात करता है और जब ईश्वर आपके साथ है तो फिर डरने की क्या बात है और मुश्किल तो छोटी हो जाएगी आपकी है ना तो वो आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं फिटनेस का मंत्र क्या है वो हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज हो गया मॉर्निंग वॉक हो गया और सवेरे उठने की बात आपने कहीं इसके बाद फिटनेस का जो मंत्र है खाने पर शायद आता है तो हमारा ब्रेकफास्ट एंड डाइट कैसा होना चाहिए वो थोड़ा सा बताएँगे तो हमारे श्रोता मित्रों को और अच्छा होगा बहुत ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए समय से सबसे चर्चा भी होती है जी, तो जी, हमें हमेशा बताता तो हूँ सबसे पहले तो हर चीज़ में आपका अनुशासन होना जरूरी है भले वो व्यायाम हो आपका सोने का समय हो खाने का समय हो तो सबसे पहले आपको आपका टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए तो अब सवाल आता है फिर कब खाना चाहिए हिन्दी में कहा कि जब आपको बहुत अच्छी तरह भूख लगती है तभी खाना चाहिए अभी आजकल समाज में क्या हुआ है कि एक कहीं पे भी जब आपके सामने कुछ ना कुछ परोसा जाता है खाना आ जाता है <laughs> और फिर जैसा खाना जिस सामने का खाना क्या है उस पर हमारी भूख निर्भर होती है <laughs> अगर खाने में मेरी पसंद की व्यंजन आ गए कुछ अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ गए ड्राई फ्रूट्स आ गए तो बिना सोचे समझे मुझे भूख कितनी है ये मेरे माइंड को कोई ज़रूरत नहीं लेने देना अच्छी अच्छी चीज़ें हम उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं भले मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हो मेरा खाना हो गया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए और एक आयुर्वेदा में कहा जाता है कि सुबह का खाना अच्छी तरह होना चाहिए सबसे पेट भर के सुबह का खाना होना चाहिए उसके बाद दोपहर में बहुत कम खाना, खाना खाना चाहिए और रात का खाना जो है जो सोने से चार घंटे पहले खाना चाहिए तो जैसा कि आप देखते होंगे कि जैन धर्म के अंदर है या कुछ अपने बुजुर्ग लोग हैं या गांव में जो प्रथा है उसे अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है हम कंप्लीट फिट रह सकते हैं तो खाना रात का थोड़ा कम खाइए दोपहर में थोड़ा थोड़ा हल्का खाइए और सुबह का खाना पेट भर खाइए इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा तेल का ना खाए रात की रोटी सुबह न खाए सुबह की रोटी शाम में मत खाइए और जितना आपकी भूख है जैसा मेरे को तीन रोटी खाना है तो मुझे ख्याल रखना चाहिए कि मैं आधी रोटी या एक रोटी कम खाऊं। तो ये अगर चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं ये हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको दिन भर चुस्त रहेंगे खाना भी सही खाएंगे और शरीर को हानि भी नहीं होगी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बता दिया और मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर तरीका है खाने का जो आपने बताया है सुबह ज़्यादा खा सकते हैं दोपहर में आप नॉर्मल खा सकते हैं रात को कम खाना है ये आपको बता दिया ये एक ट्रेंड आप अगर अपनाते हैं और बीच में अगर आप स्नैक्स भी अगर नहीं लेते हैं तो वो ज़्यादा काम करेगा आपको क्योंकि खाना पचने में भी टाइम लगता है तो वो टाइम खाना पचाने में बॉडी को समय मिल जाएगा अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है और तो बड़ा मुश्किल होता है कि खाना पचेगा नहीं और आप भरते जा रहे हैं इससे आपकी बीमारी बढ़ जाती है तो ऐसे में खाना पचान बहुत ज़रूरी है और इसके लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम की भी ज़रूरत है तो आइए आखिरी में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शैलकेश सर आप थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम क्या है वो थोड़ा सा बताइए हमें ताकि हमारा बॉडी हेल्दी वेल्दी और फिट रहें और जो खाना खाया है वो हजम भी हो जाए अच्छा तो अभी जैसे कि हमने देखा है कि तो वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी कुछ लोग दूसरे व्यायाम के प्रकार भी जानना चाहते हैं या क्या होना चाहते हैं कुछ लोग व्यायाम तो वॉकिंग के अलावा भी कुछ एक्सरसाइज होते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ व्यायाम होते हैं शरीर को जो फिट करते हैं तो सबसे पहला होता है कार्डियोवेस्कुलर एंड जैसा कि हृदय की शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम हृदय को मजबूत करने वाले व्यायाम इसमें क्या होता है कि इसमें शारीरिक तो फिटनेस तो बढ़ता ही बढ़ता है लेकिन इसको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं जिम में काफ़ी लोग कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट हार्ट या एक्सरसाइज का एंडोरंस बढ़ाने के लिए या उनकी श्रमता बढ़ाने की एक्सरसाइज होती है दरअसल दिल फेफड़े और मांसपेशियों को लंबे समय तक लगातार काम करके इनकी ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है इसको बढ़ाने की क्रिया को कार्डियडोरेंस कहते हैं तो यह हो गया पहला प्रकार फिर अब जैसा हार्ट की एक्सरसाइज होती है तो मांसपेशिया मस्कुलर एंडोरेंस कैसा बना जाए शारीरिक फिटनेस में तत्वों में शामिल है मांसपेशियों की मजबूती तो शारीरिक फिटनेस तत्वों का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है इसमें क्या होता है मसल स्ट्रांग की जाती है लंबी दूरी की फिर अभी कैसा इसको लंबी दूरी की साइकिल चलाओ मस्कुलर एंडोरेंस का एक स्पष्ट उदाहरण होता है कि साइकिल बहुत बीस तीस किलोमीटर चलाओ इतना ही नहीं व्यायाम में कुछ लोग पुशअप करते हैं फिर सिटअप्स ले लो उसके बाद पुलअप्स इस घटनाओं के अंतर्गत ही आते हैं इसी तरह कुछ प्लैंग बोलते हैं जैसे पेट की जैसा पैर नजदीक करो आगे पीछे करो या फिर कुछ वजन उठाओ ये भी मस्कुलर पेशियों में आता है फिर इससे क्या होता है मांसपेशियों की मजबूती अवश्य होती है यहाँ तक कि अगर आप विशेष रूप से मांसपेशियों की ताकत के लिए प्रशिक्षण भी ले सकते हैं तब भी दिन-दिन जीवन में के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपकी मांसपेशा स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप स्ट्रांग बनते हैं फिर इसके बाद होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ जैसा अपने पहले देखें मस्कुलर एंडूरेंस उसके बाद इसकी ताकत कैसी बढ़ाए तो इसके लिए भी शक्ति कैसी बढ़ा जाए तो फिर जैसा कि आजकल जिम में होता है लेग प्रेस बेंच प्रेस बाइसेप प्रेस या बाइसेप कर्ल्स बोलते हैं तो ये चीज़ें क्या करते हैं कि आपकी बाइसेप स्ट्रांग करेंगी पैर की पेशियाँ मजबूत करेंगे और इसके साथ बेंच प्रेस करेंगे तो आपके जो तो चेस्ट के मसल्स होते हैं ये हमेशा स्ट्रांग करते हैं फिर चौथा प्रकार में आता है शारीरिक फिटनेस इसमें ल, लचीलापन या अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा फ्लैक्बिलिटी फ्लैक्बिलिटी शारीरिक फिटनेस के तत्वों का चौथा तत्व है तो इसमें क्या होता है आप जोड़ों को मोड़ने की सीमा के संदर्भ में है तो लचीलापन करो लचीलापन कैसा बढ़े शारीरिक फिटनेस को ये एक, एक, एक इम्पोर्टेंट घटक है तो इसको लचीलापन के बिना मांसपेशिया और जोड़े कठोर हो जाते हैं जैसा स्टिफनेस और कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है तो आपको लच, आ, इसको फ्लेक्सीबिलिटी ला सकते है जी जी। ये एक प्रकार था और लास्ट प्रकार था एक फिटनेस में बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा बढ़ाया जाए हम्म हम्म तो ये हमने सब पांच प्रकार देखे बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कैसे हमारा हल्का फुल्का यह भी डॉक्टर जी बहुत अच्छा तो इसमें अभी अभी व्यायाम तो सीख लिया हमने अभी शारीरिक व्यायाम के एक जनरल क्वेश्चन आता है कि फायदे क्या है क्यों महीने क्यों व्यायाम करना चाहिए खानपान हो गया व्यायाम के प्रकार हो गए तो सबसे पहला क्या है कि जीवन में आपको अगर जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो अगर आप व्यायाम करते हैं लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं तो कठाई कठिनाइयों का सामना करना व्यायाम ही सिखाता है क्योंकि जब आप मांसपेशी को तक आप तकलीफ दे रहे हैं तो कठिनाइयों का सामना करना सीख जाते हैं फिर दूसरी जो चीज़ हमने कोरोना में सीखे कि इम्यूनिटी बढ़ जाती है बॉडी की अब इम्यूनिटी बहुत तो प्रतिकार शक्ति हर चीज़ से लड़ने का जब आप व्यायाम करते हैं तो महाश हिशा फूना कॉन्ट्रैक्शन होना, होना रिलैक्सेशन होना हर चीज़ में उनका एक कैपेसिटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ना ही बढ़ना है जो प्रतिकार शक्ति बढ़ती है प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी तो फिर आपकी लाइफ बढ़ेगी और मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी डी होगा हर एक को उम्र तो वही है सौ साल ही जीना है लेकिन बिना बीमारियां प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर तो आप अच्छी तरह बिना हॉस्पिटल जाए पार बार बार डॉक्टर को न मिले इससे आप बच सकते हैं और लास्ट में कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया बड़ी बड़ी बीमारियां डायबिटीज मलाइटस कैंसर ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारियाँ से आप दूर रह सकते हैं फिर व्यायाम से क्या होता है हमेशा आप फ्लेक्जिबल रहेंगे और सबसे बड़ी बात हमेशा खुश दिखेंगे आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी और आप अगर 40 साल की भी लगेंगे तो आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी उम्र क्या है हो सकता है आप 30-35 साल की दिखो खुश दिखो और त्वचा तो स्वस्थ रहेगी बाल सुंदर दिखेंगे आप खुश रहेंगे अदर देन देट एक इकोनॉमिकली हंसने वाली बात बोलता हूँ बार बार कपड़े नए खरीदने की बात नहीं करेगी आपको जैसा मुझे तो दस साल पहले भी वही कपड़े आते हैं और आज भी वही कपड़े आते हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं तो हर दो साल में पैंट की साइज चेंज हो जाती है शर्ट की चाइज चेंज हो जाती है तो दोबारा कपड़े लेना पड़ता है हर फेस्टिवल सीजन में उनको पुराने कपड़े नहीं आते तो ये चीज़ होती है फिटनेस अगर रहता है तो और एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात है मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हमेशा ऐट द हाइस्ट लेवल रहता है और हर काम की आपको उमंग आती है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैल की बहुत ये अच्छी बातें आपने बताया फिटनेस का जो मंत्र है वो हमारे साथ शेयर किया आज आपने और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार डॉक्टर साहब का रेडियो मधुबन टीम की तरफ से और आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और चलिए फिटनेस मंत्रा को याद रखिएगा सवेरे उठिएगा <laughs> सबसे पहला तो यही काम कीजिए सवेरे उठने की आदत डालिए फिर बाकी सब चीज़ें अपने आप होने लगेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे वेल्दी भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे तो आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें ऐसे शुभारशा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणी रहो बस कर आते रहो दो किलोमीटर ज्यादा हो नस मेरी खा ले कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरी या मरिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू या मरिए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 चल के बोली तस है ना जी जिद है ता जिद है है जिद जिद मसनायू ही, ही, ही, ही ये? कोई तो चल सिद फे तुम बेतरिए या मरिए कोई तो चल सिद फे तुम बेचरिए मरिए